यह प्रवचन हिज ने राधा गोविंद गुस्सामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसमें स्कंध अध्याय 21 के इश्लोक 16 और 17 पर तो धूप आगे नहीं देखते उनको घास चाहिए, और चर करके कोमल कोमल घास को खूटी कर देते हैं और पीछे से कृष्ण को उस पर चलना करते इसलिए पासु शब्द दी तेरे अभिव्यक्ति ये विचार नहीं करते हैं कि नहीं कृष्ण को कष्ट होगा उग्र खावर भूमि में जाएंगे धाम में जाएंगे भूरूप में जाएंगे इसलिए हमें नहीं चढ़ना चाहिए तो ब्रज पासु अच्छा वे नहीं भी चाहेंगे तो कृष्ण उनको संचारय हैं तब उनको संचार संचारे रखा थ गाय की सेवा करनी है कृष्ण को तो गाय varega, 105, ragi. Samaj pańki रहेगी समय ja, po samej pańki lana, a Baram Ej, dał घर czarana. Sam nie czarajona. Ory. Bajom, बिच bajom, में bajom, bajom, bajom, bajom, bajom, bajom, बहुत दूर प्रदेश में फैली हुई हैं ईरेयन इरे, कार्थ है बोलना तो यह बोलना बासुरी में ही बोलना कह रहा है इसलिए कि देलूम उद ईरेयन ता उदी ईरेयन ता बासुरी में बोलते हैं और कभी कभी बिना बासुरी के ही हे गंगे हे जमुने हे धावली हे स्यामे इस तरह से बोलते हैं कल ऊँचे चढ़ इसको पूत ये हम तो कहते हैं लेकिन अधिकांश तरह बांसुरी में बोलते हैं क्योंकि बांसुरी का स्वर बहुत दूर में जाए ऐसे कृष्ण का बिना बांसुरी के भी जो है, वो बादल जैसा दूर तक आवाज जाता है नेक जैसा सुंदर और उच्च स्वर से बांसुरी बजाते हैं और गांवों को छराते हैं सम्यक् अब तो पशुओं की इच्छा के, के अनुसार चराना है हितस्ततः चरेयंत या वहां चारों तरफ घुमा करके चराते हैं तो तेषम अनंता नाम क्योंकि गवे अनंत हैं बहुत हैं इसलिए बहुत दूर प्रदेशों में व्याप्त चरतां सम्मेलनार्थं प्रहसार्थं च बांसुरी क्यों बजाते हैं कृष्ण कि बहुत दूर और प्रहर सार्थम चक और उनको हर्षित करने ये जहां चर रहे हैं वहाँ वे हर्षित हो ठीक से चर सकें कल बोलन आया था कि गांव में चरना छोड़ देती थी तो इस काव्स समय ऐसा नहीं होता था कभी कभी तो इतना हर्षित होती थी दूसरा विकार प्रेम का होता था कि खूब आनंद से चरने लगती थी कभी कभी कल जैसा बोलन हुआ Urag पर निर्भर a है, स्वर पर To unikaj तो उनके प्रहर्ष anu, anu, nirantram, अनु barom, निरंतरम बारम बारम barom, बारम बार बांसुरी बजाते barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, barom, गौओं के पीछे पीछे चलते थे और उत्सव से बांसुरी बजाते a एकर कहां आप पे धाम में Udita अंबुद उद्ितो हो जाता है क्योंकि जल और दाव कार्य देने वाला, जो जल दे, उसको अम्बुद कहते हैं। प्रीमुदय प्रविद्धासन, सहचरण वक्ति ताप निवारणाया, कृष्ण का ताप दूर करने के लिए और गावों का तथा बच्चों का इच्छा जाते हैं आकाश में। लेख पुष्पम जलम, लेख पुष्पम घनरसन, इत्तिरिधानार तथा अवली भी बिंदु भी बिंदु निकरणी शरीतेन्नत्या तो अपने शरीर का छत्र बनाते हैं और कैसे बिंदुओं के समूहों के साथ अर्थात अपने शरीर को जब फैलाते हैं तो चूंकि जलमय में शरीर है ही तो एक तो अपने आप पर जो छाया बनेगी वो सीट होगी चूंकि जल शरीर है और उस पर विष्णु हिसे जी नहीं मानता है तो छोटे-छोटे बुन झरझर झरझर बरसने लगते हैं छत्ता भी ताले हैं और बरसा करना इस प्रकार से देवताओं के हाथ छत्र होता है छत्र में ही ऐसा सब कुछ फैल रहता है कि बरसा सी बरसते रहते वो छोटे-छोटे ठोहिया सी कर बरसा तो छात्र भी ताना गया है ताप परिवारण के लिए और ऊपर से सुख देने के लिए ठंडी-ठंडी बूंदे गिराए जा रहे हैं आपको पेद दृष्टि कृष्ण विधि से सर कृष्ण को सखाओं के साथ और जी के साथ और गोविंद के साथ देख करके इस तरह करते हैं द्याधा और धात और होगा कि संपादित के ठीक ह लेकिन वी अधात, व्याधात, विशेषण एवं कृतिया तावी विशिष्टम अथकतरम स्वस्वपुष्टा सजल देहेना एवं अम्बुदायती उक्ति विशेषण धारण करते अथवा कृतिया भी भक्ति के द्वारा यह होगा कि जल की बूंदों के साथ अपने शरीर का छत्र बनाते कैसा शरीर सजल देहिन एव अंबुद इति युक्त क्योंकि यहां अंबुद कहा गया सो वपु स सो वपु एव छत्रं छत्रम कृतवान सो वपु स है यानी कि शरीर में छत्र लेकर के खड़े हो गए वपु एव छत्रम शरीर ही छत्र बन रहा है वपु एव छत्रं कृत्वा छत्रमपि कुशमावली युक्त Chhattr bie kusum se jupta, hai, ghanras se jukta hai, evan dhanam carkitwani ke arti. Iś tarah se badal aapne dhan ko ar aapne dhan ko krishnako karta Ato asav param dhanyo asmakam tu tadanin darshnadya sampatev bhaag heenita evitina. Yehi param dhany hai sakhi, किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा के काम में नहीं आ रही है चक्रवर्ती ताजी कहते हैं आकाशस्थ मेघो अपि सुखयति केवनम बयामेव तं सुखयतुं प्राप्त न प्राप्त नुमैति सिद्धि गस्मनिति आकाश में रहने वाला दूर का व्यक्ति कृष्ण को सुखी कर रहा है और हम निकट की रह कृष्ण को किसी तरह सुख नहीं दे पाती हैं हाय हमारा जीवन का यह है प्रेम अबे दूसरी स्त्रियां कहती हैं आस्तम तावत सर्वप कारादिना मेघसे वार्ता अभाव ज्ञान अरे शखी नेग्तो सब तरह से सबका उपकार करते रहते हैं और कृष्ण के सखा है इसलिए इनके भाग्य को नहीं कह पाओगे असीम भाग्य है वन में रहने वाली सबर जाति की स्त्रियों का भाग्य देखो जिंदा वन में रहने वाले गिलनियों का भाग्य देखो कितना बड़ा है पूर्णाह पुलिंदurgaya पदाब्जरागा śrīkuṁ kumena daitāstana manditena tad darsana smararujashti naruśitena limpantyāna nankuche sujahu stadādhim Pūrana Pūrana Kṛtārtha Arishaki Pulindya Savarangana Pūrana Kṛtārtha Iś jagat सबर की स्त्रियाँ जिनको कोल भील आदिकहते हैं, अंत्यज की स्त्रियाँ जिनको अछूत माना जाता समाज में, अस्पृश्य माना, अस्पृश्य वही वास्तव में भाग्यवती हैं, सबसे धनी, सबसे सुखी, पूर्ण और पूर्ण नहीं सौ तरह से पूर्ण हैं पुलिंदिया, पुलिंदिया, पुलिंदे एक जाति विशेष मनुष्यों में तो प्रायः वन में पर्वत में रहते हैं और कोई शिक्षा नहीं कोई धन भी नहीं रहता है वन में साग के लिए लकड़ी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और उसमें भी उनकी स्त्रियाँ कोई शिक्षा नहीं है धन नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन उनको कह रहे हैं कि सबसे धन्य सबसे पूर्ण, सब से पुलिंदिया है, पूर्ण है पुलिंदा, पुलिंदिया पूर्ण है और हम बिल्कुल अपूर्ण हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जब कृष्ण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृष्ण की सेवा करने को नहीं मिल रहा है, तो हम अपूर्ण और ब्रिंदा बन की भिलमिया पूर्ण है। तो प� शब्द का यह अर्थ है कि जितना धन्य ब्रिंदा बन की पुण्यदियां हैं, उतना स्वर्ग लोग की अपसराएं नहीं हैं। हम लोगों की तो बात ही क्या? हम लोग की क्या? कुछ भी नहीं। केवल कृष्ण से संबंध के कारण उनका इतना बड़ा भाग्य मानते हैं। यही है कृष्ण भावनामृत का साथ। कृष्ण से संबंध है इनका बस इस प्रभार हमारा संबंध नहीं हो रहा, संबंध नहीं संपर्क, ध्यान देना जैसा, सिर्फ शनात्म को समझे संपर्क शब्द दिए, संपर्क और संबंध में अंतर, संबंध है एक मनोमय संबंध है, मनोमें भावना को कहते हैं, यह हमारा है, यह है, वो है, लेकिने संपर्क के को कहते हैं, निकटता संपर्क तो ब्रिंदावन में कृष्ण गोचरण करते हैं, ब्रिंदावन में स्वच्छंद विहार करते हैं, वहाँ ये पुलिंदियाँ रहती हैं बिल्ला। वास्तविकता यह है कि भगवान के बड़े बड़े भक्त, महान पुरुष और देवियाँ स्वर्ग में या सत्यलोक में जो हैं, यहाँ तक कि बैकुंठ में भी वे सब यहाँ सब रंगना बने हुए हैं भगवान कृष्ण का सार जैसे संपर्क पाने के लिए परंतु गोपियों के दृष्टि में तवे वनवासी भिलनिया हैं जिनमें कोई शिक्षा नहीं है धाम नहीं है संस्कार नहीं है खुशी नहीं है गरीब हैं लेकिन सब तरह से पूर्ण सबसे पहले पूर्ण शब्द निकला इस श्लोक में के विषय में उनके भाग जैसी प्रशंसा कर रही है इस संसार में कौन पूर्ण है ब्रह्म जीव पूर्ण नहीं है भगवान के अलावा कोई पूर्ण नहीं भगवान को सबसे पहले वेद में पूर्ण कहा गया ओम पूर्णमेद पूर्णमद पूर्ण पूर्णमुदचते पूर्णस्य पूर्णमेवा माधव पूर्ण पूर्णमेवा वशिष्य इसी संसार में सब तरह से कोई पूर्ण है तो वो है भगवान परब्रह्म और उसके बाद कौन पूर्ण है गोपियों के दृष्टि में जिसका कृष्ण के साथ संपर्क है वो पूर्ण है और जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है या संपर्क नहीं है वही महादरिद्र है मुकंगाल इसके बस कुछ नहीं वाले सारा संसार होने के लिए कुछ भी नहीं आवश्यक है सब तेज दृष्टि से देखा जाए तो जीव के साथ इस इंधन आदि का कोई संपर्क न स्त्रियों को और ही पुलिंद की स्त्रियों को सबसे महा धन्य कहा जा रहा धन्य वही है वास्तव में जिसका कृष्ण से प्रेम है संपर्क है भले वह स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बृद्ध हो कोई भी यही मात है अच्छाई की यह महानता की जो भगवान का नाम जपता है भगवान का प्रसाद खाता है भगवान कृष्ण तो वही महान है अन्यथा संसारिक महानता से धन से विद्या से सुंदर शरीर से या और किसी भी तरह से पद पोजीशन से कोई महान नहीं बनता कोई दम नहीं बस सब लेकर काउंट तो यही देखा जाएगा कि कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति किसकी रही कितना प्रेम रहा और सेवा की वासना रही प्रेम होगा तो सेवा की वासना रहेगी देव का प्रेम है भगवान पर इसलिए तो अपना शरीर उतार देता है इस स्लोक में देलु की बात नहीं कह रही है आप ध्यान से सुनिएगा पहले ही भूमिका में सिर्फ़ा सनातन को समझने यह बात बताई थी आगे ऐसी बात आएगी जिसमें गरु की चर्चा नहीं रहेगी परंतु गुप्त रूप से है जैसे उरुगाएँ शब्द तो उरु गियते यह गोपाय स्वरूगाय। गोपों के द्वारा जिनकी की बहुत गायी जा रही है, उनको उरुगाय कहते हैं। अथवा बेनुना स्वयं में वह उरुगायती इतिउरुगाय, जो बेनुन में बहुत गाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है उरुगाय। तो प्रकार से बांसुरी का इसमें जिक्र हो गया। बेनुना उरुधागाय वेरू से जो bardzo गाते रहते हैं उनको गुरु गाय कहा आज दीक्षा में एक बच्चे को गुरु गाय संत गुरु गाय संत नाम दिया गया तो मुझे यही स्मरण आ रहा था कि भेणु ना उरधा गायती इति में जो बहुत गाते हैं उनको ये अगर छोड़ भी दिया जाए बाश्रीवादम तो जे न केनापि प्रकारेण कृष्ण के साथ जो संपर्क है वही धन्यता का कारण गोपियों के दर्शन और कृष्ण से जो विजुक्त है वही महानरक में है विपत्ति में और महादरिद्र धन्य वह है पूर्ण वह है जिसका कृष्ण के साथ सी सा। समग्रंगना पूर्ण कृतार्था कृतार्थ कार सत है अर्थ कार प्रयोजन जीव का प्रयोजन क्या है जीव का वास्तव में प्रयोजन है सुख इस सांसारिक दृष्टि से बताए जाए बताया जाए सुख लेकिन सुख तो वास्तव में कृष्ण है इसे कृतार्थार्थ कार थे जिन्होंने कृष्ण को पा लिया है पूर्णाकारर्थ जिसने कृष्ण को पा लिया व्यक्ति जीवन में कुछ भी पावे कितना भी धन कितना भी बड़ा पोजिशन, कुछ भी लेकिन कृष्ण को नहीं पाया तो अपूर्ण अति अपूर्ण बहुत अपूर्ण कुछ भी नहीं उसके पास धन्य नहीं वो कृतार्थ नहीं जिसने कृष्ण को पा लिया वो पूर्ण है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे क्रिष्णा, हरे हरे राम क्रिष् गोपियां पुलिंदियों की प्रशंसा कर रहे हैं जिनके पास भंग नहीं है सुंदर शरीर नहीं है शरीर ऐसा है कि जिसको लोग छूते नहीं छू करके स्नान कर इसमें सरकार सुनाते हैं वो स्नान कहते हैं कि वे w के लिए, साग के लिए, साधारण साधारण वस्तु के लिए momencie, w में बेचारे भ्रमण करते, घूमते रहते, tym से कुछ tym करके w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, समझता है कि w tym momencie, w tym momencie, w tym और केवल बटन दबाया और क्रेडिट कार्ड से सारा सामान ले लिया कंप्यूटर से दान बता दिया तो हम बहुत सफल या कुछ भी नहीं है वन में कोई सुविधा नहीं लेकिन गोपियों के दृष्टि में पुलिंदिया सर्व श्रेष्ठ धन कृतार्थ मैंने अपना अर्थ प्रयोजन प्राप्त कर लिया कथं कैसे जानते हैं कि ये पुलिंदिया धन ने Prathamam, daita namastanesu Manditena na Punas na punaś charati sameya, urugayasya, sri Krishna Isoco ho nam Hindi na iase khalik Sri Krishna ke charan kamal me unke daitaon ka kumkum lagta hai. Kesar kallet. Sri Krishna jeb kesar Jukta charan se chawlti brindavan ki यह पत्थर पर तो उनके चरणों से वह कुमकुम घास पर लग जाता है और वृंदावन की भिलनिया उसके सुवास से आकृष्ट होकर के आती हैं और उसको लेकर के अपने आनंद में पहले लगाती हैं सुगंध से प्रभावित होकर और फिर अपने अश्वनों को लगाती है कभी-कभी घास -कभी के साथ ही उन्हें ले लेती है। और हैं और फिर आनंद में जो श्री के चरण से लगा हुआ है श्री के चरण में वो कुंकुम कहां से आया इसको बताते हैं पुर गाय पदाज और श्री कुमकुमेन दैतास कन मान देते न श्री कुमकुमेन कुंकुम से लेप करते हैं कैसा यह केवल है कुंकुम शब्द नहीं है श्री कुंकुम अतिशय सुंदर कुंकुम अद्भुत कुंकुम अथवा श्रीपाल बलभर चार ज्ञात किए हैं इस अर्थ को श्रीपाल सनातन गोष्ठियों की टीका नहीं है अब लिखते हैं इति श्री बल्लभ चराला बड़े लोगों को बहु वचन में कहा जाता है तो श्रीपाल सनातन गोष्ठियां सुबोधनी करते। उद्ध� i it iti śrīvallav czarna. Kytna udar w szarżki bata koło leje raje, co w ogóle upadzie. Śrī kumkumka art koło. Śrī jī ke dwarat tajar kiya hua ek kumkum vissez. Śrī kumkum. Śrī jī, Lakshmi jī nę tajar kiya बंदर में नहीं एक जाति विशेष कुमकुम की उन्होंने उनका मतलब उसका बीज कहिए या एक विशेष प्रकार का एक कुमकुम है श्री कुमकुम कहते हैं श्री जी प्रस्तुत करती तो श्री जी बैकुंठ में उस कुमकुम को प्रस्तुत करती हैं और वह परंपरा से यहां आता है गोपियों के असर का लगता है बैकुंठ से तो श्री कुमकुम का तो सिद्ध बाबाचार्य आज करते उरुगाय पदार्जरागो उरुगाय देवना उर्ध्वगायती इति उरुगाया पश्या पदार्जो इसमें के चरण कमल कमल इसलिए कहा जाए अब जिसलिए कहा जाए बहुत सुंदर चरण बहुत सुकुमार और अंगुलियाँ कमल के पंखुलियाँ जैसी हैं बहुत सुंदर लग रही है नीचे लाल लाल तलवा बहुत औरुल है भगवान श्री का चरण का तल जो है बहुत अरुण है उसको पदार्थ राग कहते राग का अर्थ है अरुण के जुगल चरणों के राग से सौंदर्य जिसमें और बढ़ गया है पुरगाय के श्री के चरण कमलों के अरुण से जो और श्री से युक्त हो गया शोभा से हो गया ऐसा कुमकुम इसके कई अर्थ हैं एक तो अपने आप कुमकुम -कुम लाल होता है औरु होता है। और उरुगाय के चरण में वो आया है उरुगाय के चरण में कहाँ से आ गया चरण कमल में कहाँ से आ गया दैतास तनमान हैं तो सबसे प्रथम जैसे सिद्धार्थ सिद्धार्थ सांझी लिख रहा है प्रथमम दैताना Gat se dajtana, se dajtana, krishna se dajtana, krishna ki priyamon ke shtanow per lagane ke karan mandi na, jo dhany ho gaya, kumkum, istriyom kum -kum kum -kum ka so bhaag hai, to bhe apne kumkum lagati, kumkumka lep krati, praya sirman bhaagot me sarbatra bada na hai, devatau ke liye, manusiyon ke shtriyom मनुष्य की स्त्रियों के लिए राजाओं की स्त्रियों के लिए मैं कह दिया तो इसका अर्थ बहुत भारी भेदभाव मत समझिए कई राजा की स्त्री मानसी नहीं है क्या मेरा तात्पर्य केवल धनी और गरीब से था बोले कुछ ऐसी बात बोल हैं कि बाद में उसका बहुत बाल की खाल निकाला जा सकता है बाल ऐसे ही बहुत पतला होता है उस पर खाल क्या है चाल क्या लेकिन कुछ लोग वो भी निकालना चाहते बाल का इस्किंग निकालना है। <laughs> तो प्रथमम् पहले तो वह कुंकुं दैताओं के स्तन से मंडित होता है। दैता स्तन मंडी देने। दैता यह दैता से क्या तार पार जाए? सिर्फ़ जीव को सानीजी कहते हैं कि हम दैता कार्थे वृषभानु कुमारी सुलाद और उनके अन्य विजुत की साथी। तो दाइता भी दाइता श्री कृष्ण की बहुत प्रिया ना दाइता नाम या दाइता या। दाइता एक वचन में लें लेंगे इसको या बहुवचन में भी ले सकते हैं दाइता स्तन मंडित है ना कृष्ण बल्लभ नाम दाइता नाम स्तनेसो मंडित है वह कुंकुम मंडित हुआ है धन्य हो गया है कृष्ण बल्लभ भावों के स्तन का संयोग पाकर का। एक तो कुंकुं की महिमा वैसे पढ़ो स्तन मांडिकला और कभी वृंदावन में श्री राधा जी या अन्य गोपियां आती हैं तो इस चिंता में बहुत व्याकुल रहती हैं कृष्ण गौओं के पीछे पीछे चल रहे हैं और गौएं घास को चर करके कोमल असंमत कर देते हैं और खूटी बच जाती है उस उनके चरण कमल चलते इस कारण से बहुत दुखी रहा तो वन में किसी ने किसी बहाने आ जाती और श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं शरण संभाहन पंखा झरना जल पिलाना और घर से बहुत प्रकार के भोजन बनाकर के चुपचाप लाती कि वन में कृतम को खिलाएंगी और इस तरह सेवा में यह बहुत इस प्रकार राधा रानी Rada Rani के साथ आती हैं या tej chwili w tej chwili w tej chwili w कोई chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili पर tej हैं w tej chwili w tej chwili का ध्यान जाता है tej के चरण कमल पर यह कठोर भूमि पर चला है। तो नीचे बैठ जाती हैं और चरणों को सहलाती हैं और सहलाते हुए धीरे-धीरे उन्हें अपने स्तनों पर रखती है स्तन पर जो कुंकुम का लेप रहता है वह भगवान के जुगल चरणों में लग जाता है तो चरणों को सुखी करने के लिए वे स्तनों पर रखती और इस दृष्टि सहित लेप करके आती हैं कि प्रियतम के चरणों में केसर का लेप करना वह एक मलहम जैसा सुख देने के लिए तो इस तरह से जो रखती हैं या अन्य दैताएं भी बारी-बारी से जब रखती हैं तो श्री के चरणों में लग जाता है और इसी बीच ध्यान आता है कुछ देर के बाद सेवा के बाद क्योंकि बहुत सी दैताएं हैं इसलिए कुंकुम सप्त सप्त बहुत है सड़ जाता चरण में आज जब श्री कृष्ण को यह ध्यान है कि दो सखा जो राय होंगे गौया लौटाने का समय हो गया या कोई और गौ दूर निकल गई हैं तो वे चलते हैं तो उस समय चलने पर जहां तहां घास पर वह कुमकुम लग जाता है पुलींदियों के मन में कृष्ण के संपर्क में आने की बहुत अभिलाषा रहती है लेकिन बेचारे अपने को हीन समझ करके अपने हाथ से कोई सेवा नहीं कर Panu, के jestem की stanie पर to, co jest भगवान To ऐसा सौंदर्य जैसा प्रभाव है, पत्थर में भी प्रेम विकार हो सकता है, तो वो तो मनुष्य है, जाति में लेने के कारण कृष्ण के निकट आने का उन्हें साहस नहीं आता, जब कृष्ण चलते हैं और बन में कहीं आती Krishna के चले जाने के बाद वे आती हैं उसके सुगंध से बहुत ही प्रभावित होकर मादक सुगंध फैलती है उसकों को और बहुत ही सुंदर चमकता है वह कों को तो उसको वे आती हैं और ले ले करके सुनहने लगती पहले आनन में लगाती आनंद कार्थिक मुख में आनंद आनंद में और इसके बाद अपने स्थानों में उसको लगाती इसे कुंकू के अतिरिक्त है पुलिंदियों के लिए और कोई आभूषण नहीं है कभी वे दूसरा अंग्राज नहीं लगाए होंगे कभी साबुन नहीं लगाए होंगे और कभी वे कोई श्रृंगार नहीं और उनके जीवन का एक मात्र श्रृंगार यही था कृष्ण के चरण कमल का कुंकू और जो कुंकू दैताओं के श्रीराधा आदि के अस्त्रों से अ गोपियां एक आभूषण के रूप में विधारण करती हैं कुमकुम को और भिलनियों के लिए सरपंच विष्णू चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके अलावा तो उनका कोई श्रृंगार नहीं बाल में रहने वाले भिलनियां उससे उनका आनंद चमकने लगता है लगाती है। और प्रति वे इसे आशा में रहती हैं कि कृष्ण के चरण से कुंकुम लगेगा। तो इन्हें लेकर ले करके आनंद कुछ ऐसू लिंपंत्या। लिंपंत्या शब्द का ये अर्थ है कि लेप करने भारे कुंकुम मिल जाता। है। और बहु वचन में भगवान की लीला शक्ति का यह प्रभाव है कि थोड़ा ही कुं, कुंकुम सैकड़ों भिलनियों के मुख और अस्त्र के लिए प्रयात। तो उसको लिंपल त्याह लेपण करती है और सनत श्रीपा सनातन गोसानजी लिखते हैं कि त्रिने रुषिते में रुषित कार्थ है लगना लगन और त्रिने लगना त्रिने में वो लगा हुआ है तो त्रिने रुषित कार्थ त्रिने के साथ ही उखाड़ लेती है त्रिने पर से कितना विवारिकी से पहुँचेंगे फिर भी कुछ लगा रहता है इसलिए wietrzynie rusy, tam na के साथ lekarki, a na और आनंद a na अपने मुख में और अपने na पर a पर लेप करती और kuchę, a जो कृष्ण के के कारण दुख a तो उस to jest tak, że करते tym momencie, w tym momencie, w tym काम w tym momencie, w कृष्ण के मिलन जैसा सुख w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w जब momencie, w tym momencie, w tym momencie, w którym, w momencie, w momencie, w तो तुम लोग तो दाइता हो कृष्ण के और इस स्लोक को बोलने में हो सकता है राधाराम हैं पर इस तरह से निर्भी के धारण नहीं कर सकती जो भी है एकांत में छिपकर कृष्ण के चरण कब्जों को धारण करती हैं पर ऐसा लगता है कि यह सौभाग्य सर्वसाधार नहीं है, सर्वसुलभ नहीं है, इसलिए ऐसा ध्वनि थोड़ा है कि कुछ गोपियाँ बोल रही हैं जो दैत्यों के प्रति, श्रीराधा रानी आदि के प्रति कुछ द्रेश है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वैसे होता तो कृष्ण की दैता नहीं कहती पर व्यंग में बोला जाता है कृष्ण के प्यारी हैं और उनके स्तनों से सब बोला जा सकता है जैसे सखीरी मुरली भाई पत्रकार बोलते रहते हैं तो यह दैता का अर्थ श्री राधा श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है और उनके स्तनों का केशर कृष्ण के चरण में और कृष्ण के चरण से त्रिनेत्र तो त्रिनेत्र धन वृंदावन ये तो पहले ही बात कही जा सकती है बांसुरी के सफर से तो फिर चरण कमल के डायरेक्ट संबंध से तो कान्हा है तो चरणों का डायरेक्ट स्पर्श मिलता है और उस पर भी केसर का तो त्रिनेत्र धन वृंदावन में त्रिनेत्र का जन्म भी हम लोगों से पढ़ करते हैं को मुंदियों का जन्म है कृतार्थ सब तरह से हत भाद्य, सब तरह से कृष्ण संपर्क सुनने हम लोग है। धिकार है हमारे जीवन, धिगस्मानित। इस तरह से बात्य कर रहे है। जब गुरुक्षेक्र में द्रौपदीजी से भेंठ भवान के पत्नियों की, तो वहां पर द्रौपदीजी ने पू कि आप लोगों के साथ है भगवान ने किस तरह विवाह किया आप अपने अपने विवाह की कथा सुनाएं तो सबसे पहले रुक्मिणी जी ने कहा पूरी कथा कह दलू है एक एक श्लोक में पहले लेकिन पूरी कथा सुनाएं कि इस तरह से मेरा विवाह उस पार से निश्चित हुआ था लेकिन मैंने पत्र लिखा तो भगवान आए मुझे ले राजाओं के बीच तो इस तरह से आठो पटरानी अपने अपनी बातें इसके बाद 16,100 की बारी है। तो वे बोलती वे बोल गए और इसके बाद सब कहती हैं। द्रविड़ी ने पूछा कि भगवान के प्रति आप लोगों का क्या भाव रखता है? वे कैसा दोहर करते हैं? क्योंकि भगवान वहीं थे कोलुशियों पर, वे लगा था, सब समाज जुटा था, तो स्त्रियां स्त्रियों से बात करती हैं और स्त्रियों में अब स्त्री से विवाह हुआ है वही तो पूछेंगे और क्या पूछेंगे ऐसे कृष्ण कथा ही पूछ रही है बहुत श्रेष्ठ कोटि की कथा है लेकिन यही विवाह शादी की चर्चा तीर्थ में चल गई तो स्त्रीया भगवान से संबंधित वार्ता है इसलिए फर्स्ट क्लास की वार्ता है उत्तम तो सब वार्ता के अंत में भगवान की रानियों ने 16000 रानियों ने यह कहा कामया महतस्य श्रीमत्पाद रजश्रीः कुच कुमकुम गंधा ग्रं वृधना वधुं गदावृतः हे द्रौपदी जी हे महारानी जी हमारे जीवन में अपने प्रियतम कृष्ण से और कोई कामना नहीं है कि हमें लेकर के परिजात दें या ये वस्तु दें ये वस्त्र दें या अलंकार दें कभी हमारे अंदर भीतर कामना नहीं रहा हमारे भेकर यही कामना रहती है कि śrī krishna के चरण रज को हम अपने माथे पर हमेशा रखें मतलब उनकी दास्ती बनी रहे भाव जो चरण रज कुछ कुंकुं के गंध से धनी तो अपने ही कुछ कुंकुं की बात कह रही हैं जो हमारे एस्तनों के कुमकुम से सुगंधित है राज्य, अर्थात उनका चरण कमल तो सुगंधित है ही और हमारे अस्त्रों का सुगंध इस आड़म, जोर सुवासित रहता, ऐसे चरण कमल की सेवा करने को मिले, सिर से वाहन करें, बसमुन की दासी बनी रहे यही कामना रहती है, पर्यटन से और कोई कामना हमारी नहीं होती, हम उनकी सेवा करते हैं, ब्रजस्त तो भगवान की पटरानियां द्वारका में ब्रज की स्त्रियों को ही गुरु के रूप में स्वीकार करें जो इच्छा ब्रज के स्त्रियों की है वही हमारी इच्छा और इतना ही नहीं कहते हैं ब्रज स्त्रियों जदन शांति पुल्लिंग स्त्री दे ब्रज की स्त्रियां गोपियां तो चाहती हैं यहां तक कि पुल्लिंग पुल्लिंग दया नहीं और कोई कामना नहीं यह है भाव ब्रजस्त्रिय हज़वाल शंदी ब्रज के स्त्रियां या पुलिंदियां या त्रिन विरुद्ध सब चाहते हैं कृष्ण का चरण रज मिले कृष्ण का चरण गंध मिले इसलिए हम लोगों के भी वही कामना है भगवान की रानी को चतुर्मुखी तो इस प्रकार है गोपियां संपूर्ण जीवों को धन्य मानती हैं जो जिनका कृष्ण से संबंध है और अपने को अब मानती हैं कैसे हूँ कैसे हूँ छोटे नहीं छोटायो Rasya bandhe prem ki Kaisem, na Rasya bandhe prem ki AYESI PREM MAI BRAJ CHHATA GHATA LAKHI NAACHA UŠHE MANMOR AYESI PREM MAI BRAJ CHHATA GHATA LAKHI NAACHA UŠHE MANMOR NAACHA UŠHE Shute że moje kresy chute na nichu band ब्रज में जो प्रेम का बंधन लगा है और छुट छुटने से नहीं छूटता। जरा उदाहरण कहते हैं कि या कृष्ण हृदय से रहा है। कृष्ण कहते हैं Mane muso chanda paso gopi na te panda kore, korebra jaczanda kore, nanda kokandar. A स्वचन्द तथा गोपिन के नंद कोई कहे ब्रज चंद कोई आनंद को पंद मने मोक चंद तथा के पंद कोई कहे ब्रज चंद कोई आनंद को पंद नंद को लाल कोई नंद Nandjasva kolal koi varial Gopal, koi jasva kolal pratipal koi koni kand, koi koi koni kand. To महोप जगत प्रसिद्ध है कोई ब्रजचंद कहता है कोई आनंद को कंद कहता है कोई नंद जसदकलाल कहता है कोई गोहरिया गोपाल कहता है कोई जगत प्रतिपाल जगन्नाथ कहता है कोई कंस का निकंद नासक कहता है लेकिन मेरा नाम जो एक ब्रज में पड़ा ओहो कंदहुते मीठोला kangdum pe Mamalikin, नाम है लेकिन mamalikin. Kondomu to na to, है mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, mamalikin, Szutem to kaio, Rasia Giri ko pujay, Indra jagya ko mitay, Leo brus ko bajar, meti gas gadniyad. Giri Indra jagya ko mitay, Leo brus ko bajar, meti galay कौन बताए कि लगे कौन बताए करने लगा तो मैंने गोवर्धन उठाया इतना मेहनत किया लेकिन गोपी आकर हमारे पास क्या Eka go piny su sa bażutysa. Eka go piny sa bażutysa. Nadem nie jest, ale nie jest, ale नै छुटाओ रसिया बंध प्रेम की डोर से हम छुटाओ रसिया बंध प्रेम की सोलो प्रेम में कृष्ण ने गिरिराज उठाने एक ना बड़ा पर्वत उठाया लेकिन ब्रज में लोग कहते थे कि राधा रानी के भाव की कोर से पर्वत उठती का आप नहीं उठता यह प्रेम की भाषा Gru e liżlio mucepăă perătaio zu e nihaio cuce kaăt e vtailio te Najsaberite Hadoda i tam kupata. i kupata. ब्रह्म ब्रज की चुरवा भर छाँच बनाए लियो रिनिया नंद किशोर ब्रह्म ब्रज की चुरवा भर छाँच बनाए लियो किशोर कैसा हूँ छूटे नहीं Rasya यो रशिया बंध प्रेम की डोर कैसो हूँ Pan szefadaru prejaty nie mieszkał. Najpierw pan szefadaru patrz i tam omega. Pan nie ma wasona nie podziwu patrz i pigę. Saga patrz sosane falla putra pospatana. ब्रज में भगवान रहे और ब्रजवासियों के प्रेम में तो कहते हैं भाव सो बंधा Prem भाव से अपने को बंधवा लेता हूं प्रेम प्रीति में बिका प्रेम और प्रीति से मैं बिक जाता नहीं धन सो गांव भक्ति चाहूं मैं मुझे धन से कोई प्रेम नहीं धन कोई मुझको क्या देगा मेरी पत्नी ही सबसे है nie, dban से तृप्त नहीं होता tam, a की मुझे कोई कामना नहीं na भक्ति चाहूं मैं ने On nie bhał się nie. On nie bhał się na nie. Ta lipka, ty koi. Majanar, ja, jak jak ja, jak ja, jak ja, jak Anubhime mnie radzi się i się, na kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, आगे kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, na kurczataj, Ano dnie leci a gielak tadą. Ano dnie leci When you're playing <laughs> the keyboard, you're singing, when you're playing the keyboard. When you're playing the keyboard, you're singing, when you're playing the keyboard. When you're playing the keyboard, Najkanacze, baby, hardy mare, anga na nie aye. Najkanacze, baby, hardy mare, anga na nie aye. Najkanacze, Naczej, biedny, de underna, najaj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj,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 chhota so gopal tai tai hai braj balha chhota so gopal tai tai hai hai naach nand jok lal nandan sai karai karai naach re nandwa ke lal naach to tumhara viva karwa doon नाच नंद जो कल लाल कहीं हो सगाई करा नाच झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलाईया रहा है झूठ कहे मैया कब लावेगी झूठ कहे मैया कब लावेगी नहीं और से Druga hemia kopu nawet i to leja. Druga hemia kopu nawet i to leja. Terry czaru <muchy> bom na gaja pomóc. Druga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 रहेगा गोपियों भैया तेरी छोटी बड़ी जानो गोपियों दो भैया तेरी छोटी बड़ी गाय एक नाच दे बिहार मेरे अंगना में आए एक नाच दे मेरे अंगना में आए तब कृष्ण कहते हैं गाय का दूध पीने के लिए मां यशोदा ने कहा तब कृष्ण कहते हैं कि गाय की बात छोड़ो विवाह की बात जो कही उसको पहले करो कब लुगाई बुलाओगी कब कब बुलाओगी कब गीत चालू होगा Gaja bied, bo high kobe, a wiki pogaia. Gaja bied, bo high kobe, a a Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, वरना बना तो वर का देश बना वरना बनाऊंगा तो वर ना हूं वरना बनाऊंगा तो संग दाऊ को पठाऊंगा Na कराएं मैं दाऊ को तुमको मैं से और को भेज दूंगी करके तब को कदे नहीं नहीं नहीं इसको नहीं फेंकना है गा लखो तमाई को खिजावे हां गा लखो तमाई को खिजावे वो तो रोज हमको चिलाता रहता है जंग बोलता है उसको मत फेंकना अभी मैं जंगल में गया था तो एक का एक हमको कांत में छोड़कर जो और कहा कि हाउ आया है भाग जा और मैं रोने लगा कि आए हाल कर हाल खाने, हाव खाने। bo lekopotaru nie w tym roku kizowie. Bo lekopotaru nie w tym roku kizowie. Samotarin apataru, dbają se to sześć. Dbają o आए देहु माखन भक्ति कि भगवान की बात सुनकर भगवान की बात भगवान के मुख से सुन रहे ja bhaagwan ki parampara se sunn raje ho. Ja bhaagwan ke visai me sunn raje. Sunne pere kya hooga upadharja? Baha sejadigrati dharan kare. Upadharja upadharja upadharja adhikya na dharaj kare ko khub aczy tera se dharan se kya hooga? Manobhav upadharja. Manobhav kaartyata hai. Manasi eva bhavajasya sabmanobhavah. मन में एक संकल्प उदित होता है एक लालसा उत्पन्न होती है उसको मनोभव कहते हैं ऐसे मनोभव का यथा स्वरूप होता है कामदेव और गोपियां यही कह रही हैं। लेकिन मनोभव का अर्थ कुछ भी होगा जो मन में उत्पन्न होता है तो मन में तो क्रोध उद्पन होता है मन में कांध उद्पन होता है मन में लालसा जब व्यक्ति सुनता है भगवान के विषय में और गाता है, तो हृदय में एक लालसा उठती है भगवान के प्रति और लालसा से फिर है आवर पूछते हैं और भुजाएं इस तरह सारा शरीर भगवान के प्रति प्रेरित हो जाते हैं नदियों में भी इस तरह का प्रेम भाव है यह है भगवान का भूत सौंदर्य राधुत स्वार ऐसे शास्त्र कहता है कि नदियां भी जीव है पृथ्वी भी एक जीव है पर्वत भी एक जीव है जब जीव का विभाजन वर्णन किया गया है, तो कहता है दो प्रकार के जीव होते हैं चर और अचर तो दो प्रकार के जीव होते हैं तो चर और अचर अचर जीवों में पर्वत का और नदियों का भी नाम रखा गया है तो अचर जीव है उतना बड़ा उनका शरीर दिया गया है जब उतना लंबा उनका शरीर दिया गया, जैसे गंगा जी एक देवी है, एक स्त्री है, भगवान की शक्ति, लेकिन इनका शरीर इतना लंबा है, दंबहरे। हिमालय के जीव है, भगवान की भूति है, स्थावरान हिमालय, लेकिन इतना बड़ा शरीर दिया गया, स्वयं भूदेवी एक देवी है, भगवान की शक्ति, लेकिन इ ये जीवों के भीतर आते हैं इस प्रकार से कृष्ण के साथ चार असर कोई भी जीव प्रेम कर सकते हैं नदियाँ प्रेम कर रही हैं ब्रिक्स प्रेम कर रहे हैं जैसा आपने उस दिन सुना था कि बेलू को अपने बंस महत्पन देखकर के ब्रिक्सों में आंसू गिर रहे थे तलाईयों में रोमांस हो रहा था यह है कृष्ण की विशेषत ऐसे आज के जुग में यदि कोई प्रचार करता है तो इतना अधिक प्रचार हो गया है कुछ अन्य बातों का कि कृष्ण का प्रचार करने पर भी लोग समझते हैं कि जैसे अन्य लोग कुछ कर रहे हैं तो ये लोग भी एक सेक्ट या एक फंदा अपना कर रहे हैं थोड़ा भी मन में भावना नहीं होती है कि नहीं नहीं यह शास्त्र का सार ह� भगवान कृष्ण परब्रह्म ब्रह्म हैं परमात्मा हैं दक्षिण स्वर हैं वही सार हैं ये भावना बहुत कम लोगों में होती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है यदि अच्छा है भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए तो इसलिए सिर्फ भागवतम के कथा की आवश्यकता है इसलिए आप ऐसे भागवत की माहिमा कही तो कुछ लोग तो कह देंगे हम भगवत को प्रमाण नहीं मानते और खलम खोला कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम वेद को प्रमाण मानते हैं ऐसा वो लोग कहा कर हम वेद को प्रमाण मानते हैं वेद तो प्रमाण है ही वेद की प्रमायिकता में कोई संदेह नहीं है वेद स्वतः प्रमाण है माने ना माने जैसे कोई कहे कि हम सूरज को मानते हैं कि वो चमक देता है ज्वलनशील या प्रकाशशील वस्तु है हम ऐसा मानते हैं और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सूरज चमकीला पदार्थ अरे हम सर्टिफिकेट दे यार ना सूरज तो चमकीला पदार्थ है और रहे इसी तरह वेद स्वतः प्रमाण है हमको पता चले कि ये प्रमाणित है इसकी कोई जरूरत नहीं तो ठीक है लेकिन वेद क्या है यह वेद में ही लिखा गया है कि वेद एक है कल्प वृक्ष की तरह है कल्प वृक्ष की तरह है तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमको केवल लकड़ी से मतलब है फल से नहीं तो वह तो ठीक है पढ़ें वेद लेकिन जिसको फल से जरूरत है उसको भागवत पढ़ना चाहिए हम लोग तो इतना फल खाते हैं इतने वृक्षों का फल खाते हैं कभी पूछने गए कि ये भेंगपेड़ कहाँ है हम पहले उसको देखना चाहते हैं और गीने के कितना पत्ता है कितनी सखाएं हैं कितना लंबा है कितना चौड़ा है जड़ कितना भीतर गया है और वहाँ पर कोई वृक्ष को काट करके देखे या तोड़ पत्ता देखे इधर धर देखे कोई फल दिखाई उसके शाखा में फल नहीं है जड़ में फल नहीं है फल अलग लगा है लोग देखते नहीं कहां ओरिजिनल वेद मानते हैं ओरिजिनल वेद मानते हैं ओरिजिनल वेद के मानते कुछ नहीं मानते वेद का फल है श्रीमद् भागवत अरे सभी लोग मानते हैं सभी अशाय इस बात को स्वीकार किए निगम कल्प करोड़ गलतम फला तो ठीक है कुछ लोग लकड़ी चबाते रहे हम लोग तो भैया फल खाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेद की बहुत से निशाओं को याद करते हैं बहुत ऋषियों की याद किए कहने वेद का ये स््लोक ये स््लोक ये स््लोक तो ये लोग उस वृक्ष में वेद कल्प वृक्ष में केवल झूला झूलते रहें और खाने के लिए उनको फल जीवन भर नहीं मिलेगा या इस शाखा से उस शाखा पर इस शाखा से इस शाखा पर अरुकाम कभी गिर करके टांग भी टूट सकते हैं मर भी सकते हैं कौन ऐसा विवेकी होगा जो फल नहीं चाहेगा असीम भागवतम फल है और भगवान विष्णु कहते हैं कि गलितम फल ये गलितम कार्थ होता है नीचे आया हुआ गलितम शब्द है पतितम नहीं गलितम से गलन कार्थ होता है श्कलम यह दुर्घटना हुआ धीरे-धीरे आया है सबसे पहले नारायण सखा से टूटा नारायण सखा से चला ब्रह्म पर ब्रह्म सखा से नारद सखा पर नारद शाखा से दर्जियास सखा पर दर्जियास सखा के बाद सुखदेव साखा पर सुखदेव उठाने के बाद जमीन पर धीरे से बैठे, टूटा नहीं, विखंडित नहीं हुआ, गलतम फल। एक तो पका हुआ फल है और दूसरे बिल्कुल सावधानी से उतारा गया। कुछ ऐसे फल तोड़ने वाले होते हैं जो बहुत ऊंचा लग्गी रखते हैं, बांस रखते हैं उसमें झोला जैसा है, तोड़ते हैं और इस तरह से बहुत सावधानी से फॉल को लाया गया इसमें छिलका नहीं है गुठली नहीं इसमें त्याज्य कुछ है ही नहीं कहने का भाव है कोई भी संसार में फल आप देखते हैं तो उसमें ज्यादा त्याज्य अंश ही रहता है त्याज्य छिनका बकल बकला का त्याज्य और अब तो फलों का भीतर का भाग भी त्याज्य रहता है, <laughs> वो भी खाने लायक नहीं है, लेकिन सिर्फ भागवतम ऐसा फल है कि कुछ भी त्याज्य नहीं है, और माहाभारत में या पुराणों में कुछ है एक त्याज्य, कुछ बकला और कुछ गुछली है, किसी-किसी बहुत ज़्यादा मोटा गुछली है, वो थोड़ा सा ग लेकिन सिरमात भागत में छिलका है ही नहीं ये छिलका भी थोड़ा सा पतला है तो मुँह में डालू तो भी रस हो जाएगा गलत ऐसा फल दिखली तो है ही कहीं भी देखिए चाहे हो चाहे दसमस्कंध हो चाहे कार्दसो सब जगह रस ही रस अपना लोग बताते हैं भक्त लोग यह उसमें से बहुत से बैठे हैं कोई भी भागवत कांस पढ़ते हैं सुनते हैं तो कहते हैं जिस समय जो प्रसंग सुनते हैं तो कहते हैं यही सबसे ज्यादा रसमय है ऐसा कहते हैं क्योंकि रस्मै तो सब समान रूप से है लेकिन जो जिस समय खा रहे हैं तो वो तो रस में rasmai nahin hai, rasm swam rasa hivata bhagavatam rasa bhavan vidyasi Devis rasa ko, bhagavat rasa ko tajar karke aur iske baad pahle invitation likhte hai samsari lo hivata bhagavatam rasam kisko bhavuka aur Rasabja, rasweta. Pibata Bhagavatam rasmalayam, aho rasika bhuribhauka. Rasika, a bhauka. Rasika tehen jo rasta te gyata. Jo rasko pie, pina janta. E janta heki osli ras kia, usko rasika. और संसार के रूप रस गंध या साहित्य को पढ़ने वाले लोग ये रसिक नहीं हैं, यहां तो रस है ही नहीं जो रस को जानते हैं उन लोगों के लिए रस तैयार किया गया जो अध्यात्म रस को पीना चाहते हैं भगवत भक्ति के रस को भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि यह तैयार करके रखा है और मेरा उतारा हुआ है बेकुल जैसे आया है रस भगवान नारायण के पास वहां सेवा सा है तब इस रस को चाकू से काटा जाए संस्कार किया जाए खाए तो नहीं नहीं नहीं इस फलम फलम शब्द भी कह रहे हैं और कहते हैं पियो तो फल कैसे पिया जाएगा इसी से सिद्ध इसमें छिलका और गुठली नहीं तो खरासा जैसे मान लीजिए कोई कोई मिठाई होती है उसको बर्फ से फ्रिज में जमा दिया जाता है लेकिन हीट लगने पर वो पिघलकर तरल हो जाता है तो इसको खड़ा जमा करके रखा गया है लेकिन मुंह में रखो तो ये सारा घुल कर भीतर हो जाएगा जमा करके रखा गया कि खराब ना हो जाए ये फल है जिसमें छिलका न हो, गुठली न हो, कहीं फल ऐसा होता है? जिसे मत भागवतम ऐसा रखा गया, और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें सब चीज़ रस हो, कुछ न कुछ गुठली, कुछ ना कुछ छिलका, खूब मोटा छिलका किसी किसी में, कहीं कहीं बिल्कुल थोड़ा रस। अब विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में कुछ कम छिलका है। कम गुच्छी है भगवद्गीता में भी गुच्छी नहीं है छिलका नहीं है लेकिन महाभारत में तो भारी भारी छिलका है बहुत मेहनत पड़ती है साधारण आदमी तो भीतर का रस ले ही नहीं पाएगा वो तो कथा कहानी में फंस जाएगा संसारिक कामना में और वो कला को खाकर कहियो कहेगा कि वाह कितना आनंद है और <laughs> तो और जो भगवत गीता है नारायणियम है भीष्म का प्रख्यान है वहां पहुंच ही नहीं पाता जो असली रस है महाभारत का वहां नहीं पहुंच पाता युद्ध कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है अतिथि की सेवा या सेवा व सेवा वर्ण धर्म आश्रम हमेशा फर्क और जो जैसे भीष्म पितामह का प्रवचन है महाभारत में वहां तक नहीं पहुंच पाते ये भगवान का प्रवचन है नहीं पहुंच पाते तो वो सब कलेवर की दृष्टि से देखिए तो महाभारत में छिलका बहुत है. दो चार दिन का दो चार बरस तो छिलका हटाने में लग जाएगा और भागवत ऐसा है कि जहां चालू कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा इतिवत भागवतम अहो का, गुय भाव का भूय शब्द से कारण के हे पृथ्वी के भाग्यवान लोगों जो लोग रस के बारे में जानते हैं और जिनके पास भगवान कृष्ण के प्रति कुछ भाव है प्रेम है उनको भाव कह भाव है बिना भाव वाले भागवत को नहीं समझ पाएंगे इसलिए रासिक होना और भाव होना आवश्यक है भावकार सेंटीमेंट नहीं होता है और भाव का शब्द बड़ा लोक में ही अर्थ में जाना जाता है यह भावकार है कृष्ण भाव से युक्त जो कृष्ण को किसी संबंध में मानना प्रारंभ कर दिए कृष्ण को अपना मित्र अपना पति अपना भाई अपना सहेज अपना मन चालू किया उस भाव है। उनके लिए श्रीमद भाव होता है उनके भाव को ये हरा भरा कर देगा पुष्ट कर देगा और उन्हें रस आएगा उन्हें रसा अनुभूति होगी ज्ञानंद आएगा यदि वास्तव में रस को जानते हैं तब और दिन जैसे भरहा पीड़ा की व्याख्या बरहा पीडम नटवर पुह कर्म योग कर्मिकारम आदि और वो जो शब्द था कि देवलो रमध्वन अधर सुधाया पूरयम् देवलों के छिद्रों को अपनी अधर सुधा से पूर कर रहे हैं पूरित कर भर रहे हैं अधर सुधा को क्या भर रहे हैं और उस अधर सुधा के द्वारा पूरे विश्व को सुख दे रहे हैं कुछ और इस तरह सबको सुख देत जो to jest है prakurt जानता है क्या to jest, si, है, to to jest, है उसको to jest, रहा है और बाकी to jest, के to को रस to jest, jak to jest, to jest, बहुत सिद्ध to jest, jak to to jest, मत करो। अब तक है, आप किसी भी ग्रंथ के श्रुति फल में देखिए या उपकरण में देखिए भगवान वेदव्यास देव कहीं भी ऐसा नहीं अधिकारी बताते हैं कि रसीक और भावक भागवत के अधिकारी अरे श्रद्धालु पुरुषों या, या ये तपस्वियों हे विदेशियों या ग्रंथ पढ़ो ये बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ तो दो ही कोटि के � भाव وسलो और भाव का अर्थ है करेंगे तब भी अच्छा होगा भाव कर भगवान की कथा के लिए दौड़ चले जो भावुक नहीं है वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा हमको इतनी भावना में बांधना नहीं जाओ तुम हमको खोजत नहीं हम धीर गंभीर तो जो भाव भाव बढ़ाना चाहते हैं जिनके पास कुछ भाव है इनको भाव कहते हैं और इसी भाव को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत है। इसको पियो, इसको पियो, तो क्रिया दिशेषण भी आलयम हो सकता है और रसम का दिशेषण भी आलयम हो सकता है। कब तक पिए, कैसे पिए, तो भगवान् विद्वांस देव कहते हैं आलयम, लाय प्रयंत पियो। जब तक लाय नहीं हो जाता है मृत्यु नहीं हो जाती आता मृत्यु के अंतिम छः तक भागवत पीते जाओ पीते जाओ आ कार्य होता है पर्यंत तक सीमा अवधि लायम तक पीते जाओ छोड़ो मार पीते जाओ पीते जाओ आ लाय कार्य मुक्ति भी होता है मुक्ति पर्यंत पीते जाओ इसी रास विवत भागवत रस यह भागवत रस भागवत रस का अर्थ होता है भगवदीय रस भगवान का रस अर्थात भगवान ही रस हैं इस भागवत के भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं वह रस दिया जा है क्या और संसार में किसी स्त्री की कथा सुनना या स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम के उद्गार सुनना वो सब भागवत रस नहीं वो तो सब कचड़ा है ये भागवत रस निश्चय भगवान के वशम किए गए हैं भगवान के प्रति भक्त बोल रहे हैं भक्तों के भाव भगवान का सौंदर्य भगवान की करुणा भगवान का चलना, भगवान का भेणु वादन भगवान का रास विहार भगवान का पृथ्वी उठाना भगवान का सृष्टि करना भगवान का अपनों को एक्सपैंड करना विविध रूपों पी बता शब्द से यह तापर्ज भावुत हो रहा है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि लो रस पीओ तो ये तो नहीं कहेगा कि मरते दम तक पीओ भरपेट पी लो यही कहेगा यही कहेगा ना कि लो दो-चार गिलास या जितना 10-20 गिलास पीओ लेकिन ये तो नहीं कहेगा मरते दम तक पीते ही रहो पियो और पीते ही रहो इसको छोड़ो मत। हिबत भागवतम रसम आलयम। ये आलयम का एक अर्थ है इल्लाय देता है मुक्ति देता है। एक सधान अर्थ इसका यह होगा। या आलयम का सबसे फीट अर्थ जो चक्रवर्ती पाजी ने किया है, वो यह है कि रस पीोगे और प्रेम की मूर्छा आएगी प्रलय एक सात्विक विकार है प्रलय होगा मूर्छित हो जाओगे चेतन मात्रोगी तरह और फिर टूटे suntezał. फिर सुनो या सुनते जाओ बीच में लय आएगा प्रलय आएगा उन्माद आएगा स्तंभ विकार आएगा रोमांच आएगा आंसू आएगा लेकिन सुनते जाओ सुनते जाओ इस तरह पीते जाओ दो पीने का अर्थ यह है कि कान से पीओ और जीव से पियो पीते जाओ इसे पढ़ो और इसे सुनो इसे गाओ और इसे सुन पीते जाओ यह निमंत्रण ग्रंथकार का है जिन्होंने ये रस तैयार किया है हम लोगों को बहुत विचार करना चाहिए मनुष्य जीवन में हम जो कुछ भी रस प्राप्त कर सकते हैं भागवत से ऐसा ग्रंथ कोई दूसरा है ही नहीं, यह सबसार भगवान की प्रतिमूर्ति है, तेनयम वांगमई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हैं। यह हरि की, कृष्ण की वांगमई मूर्ति प्रत्यक्ष है। में यह इदम महार, अपनी गर्दन से यह महान है, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं। ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी सब लोक में तराजू बनाकर एक बार सारे ग्रंथों को तौलने लगे। ये पाठ में पुराने में लिखा गया है। जो तालने लगे सारा एक तरफ है, चारों बेद और बेद के पूरक ग्रंथ और फिर पुनीसाद, पुराण, इतिहास, माहाभारत आदि और माएंड, मनुस्मृति आदि। इस सारा कोड़ों कोड़ों ग्रंथ एक पलड़ा पलड़ा रखे और एक तरफ � वो सारे ग्रंथ बिल्कुल ऊपर तरा गए इसके इसके अच्छा तराजू भी कहां बनाया गया सत्य लोक में यहां नहीं यहां असत्य चलता है जो सत्य लोक में तराजू बनाए गया था उनको सत्य परिणाम निकालने का भागवत बहुत ग्रिष्ट निकला सारे ग्रंथ मिलकर के भी इतना भारी नहीं हुए हल्के हो गए और यहां कीड़े बहुत भारी हो गए उपदंपुराण में महिमा में बात दी गई महात्मा ने दी गई कौवत पावल ब्रह्मा जी ने बिस्मिल रात की परीक्षित की मुक्ति को देकर पूरा धाता पे बिस्मिल का ब्रह्मा भी बिस्मिल में पढ़े केवल सात दिन भागवत सुनने से परीक्षित मुक्त हो गया भगवान का पर्सन बन गया ऐसा मत समझिए कि żeby वास्तव में wastome w bismenie, w parze, katastrofa bardzo przywatka, jaki jest. W przypadku wastome w wastome w wastome w wastome w wastome w wastome w के w wastome w wastome w की w wastome w wastome w wastome w wastome w wastome w wastome w wastome कोई कोई ग्रंथ संकादिक सिर पर ढोकर ला, ला रहे हैं हमें छोटे-छोटे बच्चा कोई नारद जी ला रहे हम किसी को या किसी को त्रिभुवत बादशाह जी उनके पुत्र ला रहे होंगे इधर-धरस और ला रहे हैं क्या देव लोक में ऐसे ग्रंथ छाटने की थोड़ी देर पड़ती है वो सब श्रुतिधार होते हैं और ब्रह्म में ये तो मनुष्यों को में ग्रंथ रहता है मन में ग्रंथ रहता है सारे श्लोक याद रहते हैं मनन किए हुए रहते हैं फिर भी मनुष्यों को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि तुला बनाई जाए और यह किया गया था ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उन्हें पता चला कि श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा है अथवा जो उनके मन में सदविचार दृढ़ पहले से था उसको उन्होंने समाज में ऐसे किया अदर सचमुच हो सकता है कि उसमें ब्रह्माजी के संकल्प से सभी ग्रंथ ग्रंथकार हो गए होंगे और लाला -ला करके इधर-बटक रहा है इधर-पसंग रहा है इधर। ये सब कर रहे होंगे जो भी करना है तो भागवत सबसे भारी निकला यह तो सत्य लोक में ब्रह्मा का अनुभव बताया गया ऋषियों के सामने लेकिन हम लोग वे कुछ तुच्छ बुद्धि में श्रीमद् और जीवन का सबसे बड़ा, सबसे इससिंसियल कार्य है श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुनने से क्या होगा, करना चाहिए। सुनने से क्या होगा, करना चाहिए? लेकिन भागवत सुनने के लिए बनाया गया है, करने के लिए नहीं। यह बात ध्यान देने की बात है। और सब जो ग्रंथ हैं, वो करने क ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन सुन लिए बस हो गया। नहीं सुनने के बाद कहते हैं करिश्ची बचना मतलब करना था उनको। लेकिन परीक्षित महाराज भागवत सुनकर कैसा नहीं कहेगा अच्छा है अब मैं करूँगा। सुन लिया यही करना था। सुनना ही परम फालतू। भागवत में और हमने ग्रंथों में बहुत अम्म कर रहे हैं जी सर। भागव करने के लिए और मनुष्य स्मृति है चाहे महाभारत है चाहे और सब जो करना हो तो जो कुछ करना हो करो लेकिन भागवत सुनने के लिए सुनना ही करना है। कई बार कुछ कभी-कभी भक्त जन प्रकार की बातें कहा करते हैं कि सुनने से क्या होगा सुनने से क्या होगा अरे आप कहीं भी देखिए दिवा सुनो तो यही कहा गया सुनो सुनो सुनो सुनो जो श्रद्धा से सुनेगा पढ़ेगा उसका ये होगा सुनेगा पढ़ेगा ये होगा वो तो नहीं कहा गया कहीं कि पढ़ेगा सुनेगा और नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा कहीं इसमें नहीं कहा गया और शुरू शुरू में ही कहा जा रहा है पीबत पियो इसके मान ले कोई बहुत बड़ा कोई दूसरा करके कहे ठीक है, है पी और लेकिन कुछ करो अरे दवा पीना ही काम है और क्या करे बताइए कोई कहे कि ठीक है दवाई पी लिया लेकिन पीने के बाद थोड़ा धूप में खड़ा रहो जब श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो सुनने से बढ़ कर के और क्या करना होगा खाने के लिए तो ऐसे भी लोग कह देते हैं वही लोग कि अरे हरे हरेकिसने रटने से क्या होगा जपने से क्या होगा कुछ करो कुछ करो कुछ करो में यही बात माननी बस ये कुछ समाज के लिए करो कुछ परिवार के लिए करो ये तो ठीक है कुछ जपने के लिए क्या ज्यादा मत रटो इसको रटने से क्या फायदा पर शास्त्र तो यही बताते हैं कि काम करो किस लिए जीने के लिए और जियोगे किस लिए जपने के लिए जपने के लिए जीना यही फल है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम यही करना है बोलना है कीर्तन और सुनना है श्रवण यही सार है हम लोगों को बहुत बारीकी से इस बात को समझना चाहिए ये तो प्राय मन में भेद डाल दिया जाता है देखो तुम भागवत सुनो चाहे, जाप करो लेकिन ये नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा ये नहीं करोगे तो सब बेकार तुम जप करते हो ये काम नहीं करोगे तो जप बेकार हो जाएगा तुम भागवत सुनने और सुनते हुए नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा कुछ यहां तक हो जाएगा इसका मतलब भागवत का कवर समझे ही नहीं। बुद्धि ने समझ में नहीं आई है कि अब नहीं आते इसीलिए ऐसा बोल देते हैं। तो कोई कहे कि आप जप तो ठीक करते हैं लेकिन भागवत नहीं पढ़ेंगे तो ये जप बेकार हो जाएगा। वो अपने अपने स्थान में पूर्ण है। ऐसे एक परीक्षित महाराज 7 दिन 23 के बाद अब सिमर भागवतम अपने आप साधन शुरू मड़ी है ये चेतन माधव पांच साधन बताते हैं तो कोई एक साधन दूसरे साधन पर आधारित नहीं है वो अपने आप में पूर्ण है इन सब सूक्ष्म बातों को हम लोगों को समझना चाहिए तो कभी-कभी आदत -कभी करते हैं कुछ लोग कोई भागवत पढ़ रहा हो कोई सुन रहा हो तो अरे तुम जैसे कुछ लोग कहा करते हैं, मान लीजिए कोई तीर्थ में जाए और गरीब आदमी हो, तो तीर्थों के पंडा क्या कहते हैं? ठीक है, तीर्थ करो, दर्शन करो, लेकिन यहाँ दान नहीं करोगे तो सारा बेकार चला जाएगा। आप बताएं, उसका गंगा जी में नहाना बेकार चला और वही अगर किसी को कुछ दे दिया, बस � कंगाल पाप नष्ट करने वाली हो जाए नहीं तो ऐसे तो बिना पैसा के वो भी पाप नहीं काट ऐसा है ऐसे जैसे पट्टी पढ़ाना जिसको कहते हैं इस तरह से किया गया ठीक है दान करना चाहिए तीर्थ में दान किया गया देता है यह बिल्कुल बात लेकिन किसी के पास ऐसा तो नहीं कहेगा सर। और सब जो व्यवहार है, दान दी, देना, लेना, वो संसारी का स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, है पैसा तो देन दुखी को, साधु ब्राह्मण को, दिया, कुमों को दिया। नहीं है तो ब्रज रज में धूल मिलो, ट्रहजमन में स्नान कर रहे, गिलाज की परिकर्मा कर रहा, शुरू पूर्ण है। अब � तो उसी तरह से सिर्फ भागवतम कोई सुन रहा है पढ़ रहा है इसमें कोई कमी नहीं रह सकती है भगवान का नाम कोई जब रहा हो तो कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा करो ये करो तब पूरा होगा तब पूरा होगा सारी कमियों को तो नाम संक्रियन पूरा करता है इसकी कमी को क्या कोई पूरा करेगा ये बातें समझने लायक हैं सिर्फ भागवत में कहा गया है कि, सृक्ति व्यक्ति के मन में ही भागवत सुनने की इच्छा होती है और जेन ही इच्छा होती है तब छनात और शब्द दो अव्यय का प्रयोग किया तब और शब्द तत्काल जेन ही इच्छा होती है तेम उसी छां भगवान कृष्ण उसके हृदय में बंदी हो जाते यह भगवान् विद्वान् देव कहते हैं तो जिस क्षण किसी व्यक्ति के मन में भागवत सुनने की इच्छा होती है भगवान तो वहीं हृदय में कायद हो गए और फिर उसके बाद चलेगा आएगा सुनेगा तो फिर भगवान कृष्ण क्यों नहीं हृदय में रहेंगे क्यों नहीं उनमें प्रेम बढ़ेगा तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में ईश्वर तत्काल Ech bada driszti me'n dach lehna chaju. Dhar-maha-projita-kaita-votra-paramo-nirmat-sarana-satam sarana satam vidyam vastava matra sivadam tapatrayon mulanam shrīmad bhāgavate kimwa kimvāparairisvara ha सब जो हित जो रूप जैसे त्रकृति भी सुस्रो सुवेश का छड़ा सकता है कि यही वह ग्रंथ है अत्र तीन बार अत्र अत्र, अत्र लगाया गया है न अन्य अत्र क्यों अत्र तीन बार जो बात कह दी जाती है वो पक्की मानी जाती है तो भगवान विवास देव भी त्रिवाचा बांध रहे हैं कहता है ना तीन बार जब बांधो तीन बार तो तीन बार कहते हैं धर्माफ्रोजित कैतवत्रा आत्रा धर्मावलिता कथन हुआ था धर्माजस्मिन फ्रोजित कैतव जिसमें कैतव को कपट को बाहर कर धर्म कर बाहर कर दिया इसमें कैतव नहीं है कपट धर्म नहीं है किसका धर्म निर्मत सराना सतां Nirmatsar sar bhakton ka, tha. Tha bhakti ka. ka dharma shivani bhakti lakshana hai sirka sudha samjikar ki bhakti ka varan to dharma prajit kai tattvaprav nirmat saranam satam vidyam vastav matra vastu atre ye isi shrimad bhagwat mein vastam mein jaanne jo gyastu ka varan kiya gaya jo ane gramtho इसमें व्यत्यंत्र वस्तु और कैसी वस्तु सीवतन, भगव प्रेम देने वाली वस्तु और तापत्रयन मूलन। तीनों तापों को जल से उखाड़ने वाली वस्तु का बारंकिया गया। और आगे कहते हैं, सिंधन तापत्रयन मूलन। श्रीमद् भागवतेत्र, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, किंवा परयरिष्वराय। सद् हृदय रूद्ध्यतेत्र अत्र फिराय यह श्रीमद् भागवतम महामुनि के द्वारा रचा हुआ है भगवान नारायण के द्वारा रचा हुआ है और अत्र यही ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में भगवान बन हो जाता अथवा अत्र ही ईश्वर अवृद्ध्यते यही पर ईश्वर अवृद्ध है कृष्ण यही